जिज्ञासा निष्काम कर्मानुष्ठान यदि कोई ठीक से करे तो उसका फल क्या होगा समाधान निष्काम सेवा से साधक के मल परिपक्व हो जाते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है इसके बाद ही साधक परमात्मा की पूर्ण कृपा का अनुभव करता है आगम शास्त्र में कहा गया है परिपक्व मलायेता उत्साधन हेतु शक्ति पाते न परे तत्व स दीक्षया आचार्य मूर्तिस्थ स्थ परमात्मा जब देखता है कि इस साधक के मल पक गए हैं तब वह आचार्य मूर्ति में बैठकर उसे हिला देता है उसके मलों को नाश करने के लिए शक्तिपात दीक्षा के द्वारा उसे परम तत्व से जोड़ देता है गुरु कृपा से अब उसके लिए संसार की सारी बातें तुक्ष हो जाती हैं पर जब तक निष्काम सेवा से मल पकेंगे नहीं तब तक गुरु की यह परम कृपा नहीं होती जिज्ञासा पितर योनि किन कर्मों से प्राप्त होती है और उनका निवास स्थान कहाँ है पितर योनि समाप्त होने पर उनकी क्या गति होती है मनुष्यलोक में किए हुए श्राद्ध का फल उन्हें कैसे प्राप्त हो जाता है समाधान मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त करता है कोई साधक किसी देवता का उपासक है और दान यज्ञ आदि शुभ कर्म भी करता है तो वह स्वर्ग में जाकर देव शरीर प्राप्त करेगा इसी प्रकार जो श्राद्ध इत्यादि कर्म हमेशा करते रहते हैं पितरों के प्रति जिनकी निष्ठा है भक्ति है वे अपने कर्मानुसार मृत्यु के पश्चात पितृलोक जा सकते हैं जैसा देवलोक है वैसा ही पितृलोक है देवलोक में कई प्रकार के देवता होते हैं एक तो वे जितनी जिनकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हिरण्य गर्भ से हुई है वे अजानज देव कहलाते हैं और जो यहाँ पर उपासना और शुभ कर्म करके बाद में वहाँ जाते हैं वे कर्म देव कहलाते हैं जैसी व्यवस्था देवलोक में है उसी प्रकार की पितृलोक में भी रहती है पितृलोक में भी मूल पितृगण सृष्टि के आरंभ से ही रहते हैं प्रारब्ध छय होने पर वे लोग मुक्त हो जाते हैं अन्य जो लोग पृथ्वी पर पितरों शुभ कर्म करके वहां जाते हैं जब उनके पुण्यों का क्षय हो जाता है तब उनका शरीर गल जाता है इसके बाद एक निश्चित क्रम से वे लोग पृथ्वी पर लौट आते हैं पुनः अपने संस्कारों और शेष कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हो ही जाएगा यह निश्चित नहीं रहता परंतु पुण्य बल से वे मनुष्य योनि से पितृयोनि में गए थे तो प्रायः ऐसा समझा जाता है कि वे पुनः मनुष्योनी जन्म लेते हैं उनका इतना पुण्य नहीं बचा था कि उन पुण्य लोगों में रह सके जैसे आप किसी ऐसे होटल में ठहरते हैं जहाँ पर रोज 4000 हजार रुपये किराया देना पड़ता है यदि आपके पास 3000 हजार रुपये ही बचे हैं तो उस होटल में कैसे ठहर पाएंगे ऐसी मान्यता है कि प्रायः पितरों को मनुष्य शरीर मिल जाता है पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिछले पाप कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाए तो अन्य योनि में भी जन्म हो सकता है लोग शंका करते हैं कि श्राद्ध यहाँ किया तो इसका फल इतने दूर पितरों को कैसे मिल सकता है अरे व्यवहार में ही देख लो जैसे पोस्ट ऑफिस से हम कोई मनी ऑर्डर करते हैं तो जो रुपये हमने यहाँ दिए वही रुपये वहाँ नहीं आते पर एक व्यवस्था बनी है जिसमें पते के अनुसार वहाँ उसे उतने रुपये मिल जाएंगे इसी प्रकार श्राद्ध की व्यवस्था है हम यहाँ पर किसी पितर के निमित्त से जो कुछ भी करेंगे वह जिस शरीर में रहेगा वहीं उसको भोग प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हमारा निमित्त तो वही है दृष्टि से ही काम होता है जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और फल यजमान को मिलता है क्योंकि वे लोग यज्ञ यजमान के लिए करते हैं और उसके बदले में उससे दक्षिणा लेते हैं इसी प्रकार जिस पितर के लिए यहाँ संकल्प होता है वह पितर जहाँ भी होगा उसे उसका फलभोग प्राप्त हो जाएगा भले ही इसे उसका पता भी न हो पर उसको सुविधा मिल जाएगी यदि वह पशु शरीर में है तो वही खाने पीने की सुविधा हो जाएगी कोई उसे चारा डाल देगा गुड़ खिला देगा पितरों में विशेष शक्ति होती है वे किसी के शरीर में आकर आपको आदेश भी दे सकते हैं जब भूत प्रेत शरीर में आविष्ट होकर आदेश दे सकते हैं तो पितर लोग भी ऐसा कर ही सकते हैं उपनिषदों में वर्णन आता है कि कोई गंधर्व ब्राह्मण पत्नी के शरीर में आकर बोला जिनमें सामर्थ्य है वे अवश्य ही ऐसा कर सकते हैं